फिर राजा किसके तुल्य कैसा हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन आप कब सूर्य के समान न्याय और विनय से प्रकाशित सुंदर दृढ़ अंग युक्त श्रेष्ठ धर्मज्ञ विद्वान के समान वक्ता हो जैसे इस जगत में सर्वोपकार के लिए ईश्वर ने सूर्य बनाया है वैसे ही सबके सुख के लिए राजा बनाया है फिर प्रजाजनों के लिए क्या करें इस विषय को कहते हैं भावारथ हे राजन जिसमें आप हम प्रजाजनों के लिए प्रशंसनीय सुख को उत्पन्न करते और रक्षा का विधान करते हो वैसे हम लोग सुख से धन घर और प्रशंसित कामों के सेवने वाले होकर आपकी आज्ञा में नित्य वर्तें इस सुक्त में सविता राजा और प्रजा के कर्मों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 71वां सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ अब 72वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अध्यापक और उपदेशक किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे प्रजाजनों जैसे सूर्य को प्राप्त होकर चंद्र आदि लोक प्रकाशित होते हैं वैसे ही अध्यापक और उपदेशकों का संग कर सब प्रकाशित आत्मा वाले हों फिर वे किसके तुल्य क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे अध्यापक और उपदेशकों जैसे बिजली और पवन सूर्य आदि लोकों का निवास कर آते ہیں, वैसे ही प्रजाजनों को अच्छे उपदेश से सुखों में बसाओ फिर वे किसके तुल्य कैसे बर्ताव करावें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे अध्यापक और उपदेशकों जैसे वायु और बिजली मेघ को नष्ट भ्रष्ट कर जल को बरसाते हैं वैसे कुषित शिक्षा को विनष्ट कर अच्छी शिक्षा की वर्षा करो फिर वे किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो बिजली और सोम के समान सब में दृढ़ ज्ञान स्थापित कर नदी के प्रवाह के तुल्य आगे चलाते हैं वे संसार में कल्याण करने वाले होते हैं फिर वे किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे अध्यापक वा उपदेशकों आप लोग पवन और बिजली के समान सर्वत्र अनुकूलता से संग वाले होते हुए उत्तम संतानों को उत्पन्न कर मनुष्यों के हित करने वाले शरीर और आत्मा के बल को उत्पन्न करें जिससे शत्रुओं की सेना को सह सकें इस सुक्त में इंद्र सोम अध्यापक और उपदेशकों के काम का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 72वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब तीन ऋचा वाले 73वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा किसके तुल्य कैसा हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा मेघ का सूर्य जैसे वैसे शत्रुओं का विदीर्ण करने वाला ज्येष्ठ महात्मा धर्मात्मा जनों की पालना करने वाला प्रजावान पृथ्वी पर सुख बरसाने वाला होकर प्रजाओं में न्याय का निरंतर उपदेश करे वही पृथ्वी के तुल्य क्षमाशील और प्रतापवान तथा प्रजाजनों के पिता के समान वरते फिर उस राजा को कैसे सेना के अधिकारी करने चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन जो न्याय से प्रजा पालने के लिए प्रसन्न पूर्ण शरीर आत्मबल युक्त वीर विद्वान होवें वे सेनापति हों जिससे शत्रुओं के जीतने और उनकी सेना के सहने और उसे छिन्न भिन्न करने तथा विजय और धन को पाने को समर्थ हों फिर वह कैसा हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो राजा सूर्य के समान विद्या विनय और अच्छे सहाय से प्रकाशमान प्रजाजनों की पालना करता और सबके लिए अभय दान देता हुआ दुष्ट कर्म करने वालों की निवृत्त करता है वहां यहां राजाओं में महान राजा होता है इस सुक्त में बृहस्पति के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 73वां सुक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ अब चार ऋचा वाले 74वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा और वैद्य कैसे श्रेष्ठ हों इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो राजा चंद्रमा के तुल्य और जो वैद्य प्राण के तुल्य सबको निर्भय और निरोग करें वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं जो प्रजा के घर-घर में और आरोग्य को बढ़ावे वे द्विपग वाले चार पग वालों से बहुत सुखों को प्राप्त होते हैं फिर वे किसको निवार के क्या उत्पन्न करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है जो राजा और वैद्यवर रोगों के शरीर के प्रवेश से पहले ही दूर करते हैं तथा कुनीति और कुपत्य को भी पहले दूर करते हैं उनके पुरुषार्थ से सब मनुष्य बहुत धन धान्य और आरोग्यपनों को प्राप्त होते हैं फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन आप वैद्य विद्या का प्रचार कर हमारे शरीरों को निरोग कर और पुरुषार्थ में प्रवेश करा के दुखों को अलग कर अच्छे वैद्यों का सत्कार करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे महौषधि और बहिप्राण वायु सबकी सदा पालना करते हैं वैसे उत्तम राजा और वैद्यजन समस्त उपद्रव और रोगों से निरंतर रक्षा करते हैं इस सुक्त में औषधि और प्राण के समान वैद्य और राजा के कामों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 74वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ अब 19 ऋचा वाले 75वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में शूरवीर किसे धारण कर क्या-क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मेघ के समान सुंदर कवचों को धारण कर युद्ध करते हैं वे घाव से रहित शरीर वाले हुए वैरियों को जीत सकते हैं जिस जिस प्रकार से शरीर में घाव करने वाले शस्त्र नोकदार न हों उन उन उपायों का वीर जन सदैव आश्रय करें फिर वीर किससे क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है जो मनुष्य धनुर्वेद को पढ़ के पूरा शस्त्र और अस्त्र बनाने का अभ्यास कर प्रयोग को जानते हैं वे ही सर्वत्र विजयी होते हैं फिर यह किससे कौन क्रिया को करते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे वीर पुरुषों जैसे प्रिय मित्र पति के साथ स्त्री प्यारी संबंध अर्थात प्रेम की डोरी से बंधी हुई है और जैसे विद्यार्थिनी कन्याओं के साथ पढ़ाने वाली विदुषी स्त्री बंधी हुई दुख से और अविद्या से पार पहुंचाती है वैसे ही यह धनुष की प्रत्यंचा युद्ध से पार पहुंचाकर सदैव सुखी करती है फिर वे वीर किनसे क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे वीर जनों जैसे समान प्रीत की सेवने वाली पत्नी पति को तथा माता पुत्र को निरंतर सुखी करती है वैसे शस्त्र और अस्त्रों से शत्रुओं को निमारो फिर वीरों को क्या धारण करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे वीर पुरुषों यदि धनुष को तुम धारण करो तो शत्रुओं को विदीर्ण करके पुत्रों के प्रति पिता जैसे वैसे प्रजा पालना करके समस्त शत्रु सेनाओं को जीत सको फिर वीर जन किसके तुल्य क्या करें किस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे राजा आदि वीर पुरुषों तुम जितेंद्रिय होकर अपने कार्य के पार रथ से अच्छे सारथी के समान जाओ तथा प्रधान के अनुकूल जाने वाले बड़े व्यवहार को करके सुंदर शिक्षा को भृत्यों को पहुंचाकर काम सिद्ध करो फिर मनुष्य किन से किन्हें जीतें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजपुरुषों तुम घोड़ों को अच्छे प्रकार शिक्षा देकर तथा अग्नि आदि का संप्रयोग और शत्रुओं को आक्रमण कर जीतो